जिंदगी एक सफर यहाँ कल क्या हो किसने जाना मैं हूँ मलिक नमस्ते भाइयों बहनों रेडियो मधुबन एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए ओम शांति सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे हैं एक बज चुके हैं और एक बजे आप सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इसमें हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं उनसे बातें करते हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम लोग सुनते हैं तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ नीति भंडारियाँ हैं जो मुंबई शांता से बिलोंग करते हैं 65 साल उनके पूरे हो चुके हैं लेकिन फिर भी हेल्दी वेल्दी अपने आप को मेंटेन करते हुए यात्राएं भी अब करती हैं तो आप सभी की तरफ से नीति भंडारिया का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में मेरा नाम नीति भंडारिया है मेरी एज 65 है और हम बॉम्बे में रहते हैं। प्रोफेशन से मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ मेरे हस्बैंड का नाम नरेश भंडारिया है वो प्रोफेशन से इंजीनियर है और EIL में काम करते थे अभी रिटायर हो गए हैं। तो हम दोनों अभी रिटायर ही है हमारे दो बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा है यू में रहता है उसने पी किया बाद में पोस्ट डॉक्ट्रेट किया कैंसर पर रिसर्च की थी और अभी वहाँ ही वो जॉब करता है और उसकी वाइफ भी उसके साथ में है वो भी उसके साथ रिसर्च में थी और दोनों अभी यूएस में साथ जॉब करते हैं और मेरा छोटा बेटा है वो हमारे साथ रहता है वो एमबीए हुआ है और वो एलएनटी में काम करता है म्यूचुअल फंड में जी निधि जी बहुत ही अच्छी बात आपने अपने बारे में बताया आपके परिवार में अभी चार लोग हैं आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके हस्बैंड जो हैं रिटायर हो चुके हैं एज ए इंजीनियर काम करते रहे और आपके दो बच्चे हैं एक यूएस में रहता है और एक आपके साथ रहता है और एल में काम करता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने अपने परिवार के बारे में बताया वही आगे बढ़ते हैं और कुछ जैसे कि आपके हस्बैंड अब रिटायर है तो उनके बारे में कुछ ख़ास बातें आपको याद हो बताइए मेरा ससुराल सूरत में है और जब मेरी शादी हुई तो हम सूरत में थे पर शादी के बाद ही उनके ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गई तो हम लास्ट करीबन थर्टी टू ईयस से बॉम्बे में ही हैं इस तरह हमारा बॉम्बे में आना हुआ और मेरे हस्बैंड का टूरिंग जॉब था मोस्टली तो उन्हें कहीं जगह जाना पड़ता था जैसे जापान कोरिया आदि चार चार छः छः महीने के लिए और वो दरिया में से ऑयल निकालते हैं उसके लिए रिक का इंस्पेक्शन के लिए उनको जाना पड़ता था और मैंने भी इसलिए मेरा जॉब कंटिन्यू रखा लेकिन दो बच्चे होने के बाद कोई संभालने वाला नहीं था तो मुझे कंपल्सरी छोड़ना पड़ा फिर मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए मैं पाँच बरस घर में बैठी फिर जब स्कूल जाने लगे तभी मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया फिर से और अभी मैं तीन बरस पहले ही रिटायर हो गई हूँ जी निधि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप लैब टेक्नीशियन का काम करते रहें तो इसके लिए अगर हमारी युवा साथी सुन रहे हैं तो क्या करना होता है कैसे इसमें जॉब मिलते हैं किस किस तरह के काम होते हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में बताइए आज तो बहुत सारे कोर्स हो गए हैं लेबॉरेटरीज के बी के बाद आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं एक है डिप्लोमा कोर्स और दूसरा है सर्टिफिकेट कोर्स तो मेरे टाइम में तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की खाली सिक्सटी सीटी थी तो मैंने जे जे हॉस्पिटल से डी पास किया लेकिन अभी तो एवरी ईयर इतने इंजीनियर्स हो जाते हैं जैसे कि एस में भी टेंथ के बाद कोर्स है तो वहाँ भी आप तीन बरस स्टडी करते हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाता है और आपको जॉब भी मिल जाता है मेरा स्पेशलिटी था कि ब्लड टेस्ट केमिकल टेस्ट करना ब्लड की जैसे कि सीरम में से ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लिपिड टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट तो मोस्टली मैंने सब मैन्युअली किया है अभी आजकल तो सब ऑटोमेटिक मशीन आ गए फुल्ली ऑटोमेटिक तो कुछ ज्यादा करना नहीं होता है हम सैंपल मशीन में रख देते हैं कोड करते हैं रिपोर्ट आ जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो पहले सिस्टम था आपके समय में आप मैन्युअली सभी चीजें करते थे और अभी ऑटोमेटिक जो मशीन निकले हुए हैं उस मशीन में सैंपल्स रखने के बाद तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाता है तो मैन्युअली मैं जो काम करते थे तो किस तरह से काम करते थे कितना टाइम लगता था और अभी टाइम मेरे ख्याल से बहुत कम लगता होगा और ऑटोमेटिक होता है तो बहुत कम समय में रिपोर्ट मिल जाता होगा और पहले मैंने भी देखा था कि जब भी ब्लड टेस्ट या कुछ कराते थे डॉक्टर्स लिख के देते थे तो लैब में जब जाते थे तो दूसरे दिन या तीसरे दिन वो रिपोर्ट मिलता था या एक हफ्ता भी लगता था किसी किसी चीज़ों में तो थोड़ा सा बताइए आप कैसे करते थे कैसे काम होता था और अभी वर्तमान में किस तरह से वो चीज़ें हो रही हैं। जब मैं काम करती थी तब सेमी ऑटोमेटिक मशीन था तो हमें एक रिएजेंट रहता है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल करना है तो उसका रिएजेंट ट्राइग्लीसराइड तो उसका रिएजेंट ऐसे अलग अलग रिएजेंट होते हैं जो पेशन का करना है उसका हम सीरम डालते थे फिर उसको इंक्यूबेट करते थे जो टाइम लिखा है वो और उसके बाद हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन पर उसका रीडिंग लेते थे तो इसमें काफी टाइम लगता था क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही सेट कर सकते हैं। जो कोलेस्ट्रोल किया तो कोलेस्ट्रोल ही कर सकते है वो पूरा किया उसके बाद ही आप नेक्स्ट टेस्ट ले सकते हो तो उसके लिए काफी टाइम लगता था लेकिन आज ऐसा नहीं है मशीन में सब साथ में रख दिया तो एक घंटे में तो सब टेस्ट हो जाते सो so फास्ट जी जी निधि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि लैब में पहले जो सिचुएशन था अभी जो है वर्तमान समय में सभी ऑटोमेटिक हो गया है कंप्यूटराइज हो गया है तो इसीलिए बहुत सारे जो काम है वो आसानी से जल्दी कर पाते हैं पहले मैन्युअली करते थे तो हर चीज़ जो है उसको टाइम लगता था और एक के बाद एक ही आप कर पाते थे तो आइए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं निधि बंदारिया हमारे साथ है जो लैब टेक्नीशियन के रूप में काम किया काफ़ी समय तक और अभी तीन साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है अपने जॉब से एक महिला होने के नाते जैसे कि आपने कहा कि आप काम भी करते थे और बच्चों को भी पालते थे तो इसमें क्या मुश्किलें आती थी किस तरह की दिक्कतें आती थी, थी एक महिला होने के नाते और घर में कोई सपोर्ट नहीं होने के, के नाते बहुत तकलीफ थी आती थी जब मैं गवर्नमेंट में जॉब करती थी तो जहाँ रहती थी वहाँ सुबह सात बजे निकल जाते थे घर में से मैं और मेरे हस्बैंड फिर जो बड़ा बेटा था उसको मेरी मम्मी के घर रख के मैं जॉब पर जाती थी और शाम को आते टाइम मेरे हस्बैंड उसको वहाँ से पिकअप करके आते थे तो रात सुबह पाँच बजे उठते थे रात को दस कहाँ बज जाते थे पता नहीं था तो एक के साथ मैंने मैनेज किया जब दूसरा बेटा आया तो मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि दोनों को मैं इस तरह मैनेज नहीं कर सकती थी फिर उनका स्कूलिंग सब शुरू होता है और फिर उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो लगता है कि नहीं मैं कुछ रोंग कर रही हूँ तो ये मुझे पसंद नहीं था जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और जिस तरह से आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया एक महिला होने के नाते अगर काम भी करते हैं फिर बच्चों को पालना ये जरा मुश्किल वाला काम होता है तो आपने बेटर ये समझा कि कुछ समय के लिए आप नौकरी छोड़ दें और अपने परिवार पर पूरा ध्यान दें बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें तो आप ऐसे करने के बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर वापस आपने रिजॉइन किया कंपनी में या अपने कार्य के लिए तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूँ सभी को भी अच्छा लग रहा है और निधि जी निधि जी के जीवन में जिस तरह की बातें हैं वो सकता है कि आपके जीवन में भी इस तरह की बातें हो तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत प्यारा संगीत आप सुना है रेडमोथ वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्करा रहो सफ़र मेरे हम सफ़र मेरे हम सफ़र मेरे हम सफ़र नगर में पाल मैं तुझे लग न जाए कहीं नगल मेरे हम सफल मेरे हम सफल मेरे हम सफल मेरे हम सफल नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें निधि जी से हो रही है सिक्सटी रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी है और आप उनको सुन रहे हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो चलिए उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया वर्तमान समय में जो परिवार उनके साथ है उनके बारे में बताया और मैं चाहूँगा कि शादी के पहले या आपकी स्कूलिंग के बारे में कुछ बातें बताइए जहाँ आपकी पढ़ाई जैसे आपने कहा सूरत में आप रहते थे लेकिन शादी के बाद आप मुंबई आ गए तो सूरत की कुछ बातें या आपके एजुकेशन के बारे में कहाँ आपने पढ़ाई की किस तरह का उस समय का सिचुएशन था उसके बारे में बताइए मेरा पेरें मेरे फादर का नाम है अनिरुद्ध खत्री वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और बॉम्बे फोर्ट में उसकी ऑफिस थी एट प्रेजेंट इज नो मोर मेरी मदर हाउसवाइफ वाइफ थी और अभी भी है मेरे तीन ब्रदर है ऑल थ्री आर वेल एजुकेटेड मेरा बड़ा भाई है वो यूएस एटलांटा में है वो सीए हुआ है और वहीं जॉब करता है ही इज आल्सो रिटायर्ड एट प्रेजेंट देयर जो छोटा भाई है वो भी पोस्ट डॉक्टरेट हुआ और वो रिसर्च फील्ड में और अच्छा जॉब उसको है और जो मेरा छोटा भाई है एक वो यहाँ हमारे संत बॉम्बे में ही रहता है और वो एडवोकेट हुआ है तो हम तीनों चारों भाई बहनों का एजुकेशन बहुत अच्छा है और सर सब अपनी अपनी तरफ से आगे आ रहे हैं और सब में कोई ना कोई टैलेंट है और वो उसका यूज़ भी कर रहे हैं और मेरे मेरा स्कूलिंग हुआ बॉम्बे में स्कूल के बाद मैंने मीठी बाई कॉलेज में अपना एजुकेशन शुरू किया लेकिन वहाँ माइक्रोबायोलॉजी न होने के कारण मुझे दो बरस के बाद कॉलेज चेंज करनी पड़ी तो मैंने अंधेरी में की और ऐसे करके मैं माइक्रोबायोलॉजी के साथ बीएससी एस हुई फर्स्ट क्लास और इसके कारण मुझे जे हॉस्पिटल में डी करने का चांस मिल गया ये वन ईयर डिप्लोमा है और उसमें सब सिखाते हैं और मेरे टाइम में क्या था कि इतना वास नहीं था और मेरे टाइम में मुझे लगता है मलेरिया भी मैंने नहीं देखा <laughs> तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बाद हम अपनी लैब ओपन कर सकते थे वो हमारी कंडीशन थी लेकिन अगर आज आपने डी किया तो नहीं कर सकते बहुत सारे रिक्वायरमेंट चाहिए उसके ने जनरली आज पेशेंट है वो एम डी डॉक्टर को ही प्रीफर करते हैं क्योंकि अभी उन उनके पर ही उनका भरोसा रहता है तो हॉस्पिटल्स हो, में या प्राइवेट जो एम डी डॉक्टर्स क्लिनिक चलाते हैं वहाँ हमारे जैसे डी स्टूडेंट को फिर जॉब मिल जाता है वो भी एक अच्छी बात है मैंने गवर्मेंट में भी जॉब किया रिसर्च में मैं परेल में इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्शन में काम करती थी वहाँ भी मैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट में थी तो जो भी पेशेंट आते थे मैं एन्जॉय करती थी क्योंकि मुझे रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ नया सीखना मिलता था हर एक पेशेंट की तकलीफ़ कोई अलग ही होती थी तो वो मेरे आठ बरस बहुत अच्छे गए लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम होने के कारण मुझे छोड़नी पड़ी जॉब और उसके बाद मैं थोड़ा समय घर में बैठी और फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया तो अभी ही छोड़ा उसमें सब केमिकल टेस्ट करनी थी तो ये टोटली डिफरेंट था पहले जो किया और ये इसमें काफ़ी फर्क है लेकिन मैंने दोनों जॉब एन्जॉय किया है प्राइवेट में क्या होता है कि मैंने काफ़ी ट्वेंटी फाइव काम किया तो मेरे यहाँ स्टूडेंट जो टेक्नीशियन आते हैं गर्ल लेडी वो क्या दो बरस तीन बरस काम करते हैं शादी हो जाती है छोड़ देते हैं तो मुझे मेरे साथ बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स मेरे को लैब में से मिली तीन चार बरस काम करके छोड़ देते हैं और मैं ट्वेंटी फाइव ईयर्स मैंने कंप्लीट किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वो लेबोरेटरी मेरे घर के एकदम नज़दीक थी वॉकेबल डिस्टेंस तो मैं घर का भी ध्यान रख सकती थी बच्चों का और काम भी कर सकती थी और मेरे हस्बैंड का ट्यूरिंग जॉब था तो उसके पास मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती थी सब मुझे ही निभाना पड़ता था चलिए निधि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि आपका जो काम करने का जो तरीका था प्राइवेट में आपने किया सरकारी नौकरी भी आपने की तो सरकारी नौकरी से आप रिटायरमेंट क्यों लिए नहीं मेरी एज हो गई थी इसलिए मैंने रिटायरमेंट ली बाकी तो कोई वजह नहीं थी और मुझे अभी नौकरी करके थोड़ा बोर जैसे लगता था ऐसा लगता था कि मैं अभी मेरे लाइफ को मेरी तरह से एन्जॉय करूं जो मुझे करना है वो मैं करूं रूटीन पैटर्न बन गई थी वो मुझे तोड़नी थी ब्रेक करनी थी फ्रेंड्स के साथ मिलना बाहर जाना कुछ एक्टिविटी करना वो मैं करना चाहती थी क्योंकि बच्चे थे जॉब थे तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने डिसाइड किया कि छोड़ दूँ और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते थे कहाँ तक तू करेगी छोड़ दे तो हम मिल सकते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे मुंबई में आप काफी समय से रहे हैं मुंबई में तो मुंबई एक माया की नगरी कहते हैं फिल्मी दुनिया वहां पर है तो फिल्में वगैरह आप देखते थे पुराने या फिर कोई गीत आपको बहुत अच्छा लगता है पुरानी फिल्मी गीत तो उसके बारे में कुछ बताइए मैंने जॉब छोड़ा उसके तीन तीन चार बरस पहले ही मैंने म्यूजिक क्लास शुरू किए थे तो मेरे को जॉब छोड़ने के बाद उसमें मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं था मैं क्लास में जाती थी घर आती थी घर का काम करती थी लेकिन क्लास छोड़ने के बाद मुझे काफ़ी टाइम मिला रिहर्स करने का तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मैंने अच्छा हुआ जॉब छोड़ दिया कि टाइम घर में रियार्स करने में पास हो जाता है और मुझ में धीरे धीरे फिर इम्प्रूवमेंट में आने लगे तो मुझे अफसोस नहीं होता है मैंने क्यों छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरे लाइफ एंजॉय करनी थी और मैं कर रही हूँ जो ग्रुप मैंने जॉइन किया है ऊर्जा स्कूल ऑफ म्यूजिक तो हम काफ़ी स्टूडेंट हैं वहाँ और हमारा एवरी थ्री मंथस प्रोग्राम होता है स्टेज प्रोग्राम हम ही कंडक्ट करते हैं हम ही हमारे गेस्ट को बुलाते हैं हमें सिंग करते हैं और हम इंजॉय करते हैं बस हमारा मोटो ही है कि एंजॉय करना तो इस ये ग्रुप ज्वाइन करके मुझे बहुत मजा आता है रियली और मुझे एक गाना याद आता है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की दड़क ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा गी एक सफर है यहां कल क्या हो किसने जाना मैं हूं अब्बू मलिक नमस्ते भाइयों बहनों रेडियो मधुबन एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए ओम शांति नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और निधि जी को यह गीत बहुत पसंद आता है इसलिए उन्होंने गुनगुनाया भी और आशा करता हूं आपको भी ये गीत सुनकर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं निधि जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे ही आपने जॉब छोड़ दिया ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें म्यूजिक्स भी सीखते हैं प्रोग्राम्स भी करते हैं समय का जो है सदुपयोग करते हैं और अच्छे गुणों के साथ अच्छे लोगों के साथ आप समय बिताते हैं बहुत ही अच्छा लगता है आपको तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि जीवन में कभी कभी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो किन किन लोगों से आप मिले हैं का व्यक्तित्व आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है किसी आदर्श व्यक्ति के बारे में आप बताइए मैं मुझे बचपन से भक्ति का बहुत शौक था भगवान का तो मैं कुछ कुछ पढ़ती रहती थी फिर ये उपास घर में भी ऐसे ही था मेरी नानी है मेरी दादी माँ है मेरी माँ है तो मैं बचपन से उनके साथ उपवास करती थी और मैं बहुत एन्जॉय करती थी ये करके और मेरे पिताजी है वो रणछोड़ जी श्री रणछोट जी महाराज में मानते थे तो मैं भी वहाँ जाती थी उनके साथ और वहाँ भजन कीर्तन होता था तो वो भजन कीर्तन में गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था तो इसलिए पहले से मेरे गाने में रुचि थी तो जब बच्चे बड़े हो गए जब मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी तो मैंने बोला चलो बच्चों का तो मैंने पूरा करियर पूरा किया अब मैं मेरे लिए कुछ करूं तो मैंने म्यूज़िक ज्वाइन किया और सीखना शुरू किया ये रणछोड़ जी महाराज के अंदर जो ट्रस्ट चलता था उसका नाम था सदगुरु सेवा संघ और वहाँ वो फ्री ऑफ चार्ज नेत्र यज्ञ करते थे करीबन आठ हजार दस हज़ार पेशेंट आते थे वेरी पुअर पेशेंट जो एफोर्ड नहीं कर सकते थे और डॉक्टर्स भी फ्री ऑफ चार्ज जाके सेवा करते थे तो एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशन मैं भी वहाँ जाती थी और सेवा करती थी कि जो पेशेंट को शुगर है यूरिन टेस्ट करने की तो अगर शुगर आई डायबिटिक पेशेंट तो उसको अलग रखते थे तो इस तरह मुझे बचपन से ही सेवा करने का शौक़ कि मैं जाऊँ कहीं मैं किसी के काम आऊ तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरा घर का एटमोसफियर भी ऐसा ही था क्योंकि सब सहयोग देते थे तो ये मेरी इच्छाएं जो बचपन की थी वो सब पूरी हो रही थी ट्रस्ट के साथ आप जुड़ रहे हैं उनका मेन लक्ष्य क्या रहता था किस तरह के काम वो करते थे रणचोड़ जी उनका नेत्र यज्ञ कैम्प चलता था तो फ्री ऑफ चार्ज वो कैटरेक का ऑपरेशन करते थे और ऐसे तो वो गरीबों के लिए बहुत करते हैं कुछ ना कुछ गरीबों को देते ही रहते हैं कभी किसी को शॉल देते हैं जो नीडी पर्सन है जिसको जो चाहिए वो देते हैं और उनका पुष्कर में मंदिर भी है और अभी भी वहाँ चैत्र महीने में पाठ होता है पूजा होती है वो चलते हैं। तो पुष्कर में जाकर रहना भी एक खुशी की बात है क्या माहौल है वहाँ का वंडरफुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आप रनचूर जी के बारे में उनके ट्रस्ट के बारे में किस तरह की सेवाएं वो करते हैं उसके बारे में आपने सुनाया और आप भी उसमें जुड़कर कुछ विशेष सेवाएं आपने दी हैं तो अच्छा लगा हमें भी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप वर्तमान समय में कुछ मेडिटेशन भी कर रहे हैं म्यूज़िक भी सीख रहे हैं तो मेडिटेशन का एक सुंदर अनुभव आपको क्या फील होता है कि कई बार बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं लेकिन किस तरह का वो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं एक अलग अनुभूति होती है जिसकी वजह से वो मेडिटेशन को कंटिन्यू करते हैं तो आपका मेडिटेशन जब आपने शुरू किया तो किस किस तरह से आपको बेनिफिट मिले हैं और अब कैसे आप उसको फॉलोअप कर रहे हैं मेडिटेशन के बारे में बताऊं कि आज दुनिया में सभी लोग मेडिटेशन करते क्योंकि आज की लाइफ इतनी टेंशन वाली हो गई है ना कि इट इज़ अ मस्ट उसके बिना चल ही नहीं सकता लेकिन हर एक की रीत अलग अलग है कोई समझता है बस मैं बैठा रहूँ और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखूँ लेकिन हम पूरा काम पूरा दिन काम करते करते तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रख सकते कोई समझता है मैं आधा घंटा शांति से बैठूं तो समझते यही मेरे लिए मेडिटेशन है अपने को देखते रहना तो मैंने तो मेरी फ्रेंड शादी सबके साथ बात की है वो कहते हैं कि हम तो बैठते हैं हमारे जो देवी है देवता है उसकी तस्वीर हम विजुलाइज करते हैं और हमको बहुत खुशी मिलती है तो हर एक के स्टाइल अलग अलग है लेकिन मैं जो मेडिटेशन करती हूँ उसमें थोड़ा टाइम लग गया मेरे को क्योंकि उसमें अब स्वयं को आत्मा महसूस करना है तो जब अपने को आत्मा महसूस करेंगे तो आप आप में आत्मा के जो गुण हैं क्वालिटीज़ है वो धीरे धीरे आपको रियलाइज होगी और उस मेडिटेशन से आपको सचमुच में शांति खुशी मिलेगी और कई समझते हैं मन को शून्य कर देना लेकिन मन कभी शून्य होता नहीं मन में थॉट्स चलते ही रहते हैं तो हमें अपने मन को सुमन बनाना है और यही तो मेडिटेशन है तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि पहले तो दिनचर्या में हमें अपने मन को शांत करना चाहिए घर के जो व्यवहार है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए जैसे कि मैंने देखा है कि कई छोटे बच्चे हैं खाना नहीं खाते हैं तो उनकी माँ उनको टीवी के सामने बिठाकर खाना खिला देती है तभी तो बच्चे ने खाना तो खा लिया पर उसको आदत पड़ जाती है टीवी में और जब हम खाना खाते हैं तो हमारा माइंड एकदम शांत होना चाहिए और टीवी में जो वो कार्टून आदि देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे विचारों से काफ़ी ज़्यादा होती है तो ऐसे टीवी देखते देखते वो खाना खाएगा तो खाने का असर कम और टीवी का असर ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि आँखों से देखना और कानों से सुनना यह भी एक भोजन है तो इसके ऊपर भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है दूसरा बड़ों में भी ऐसे होता है हम टीवी देखते देखते खाना खाते है बातें करते हैं तो उसका सीधा असर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है फिर हम कहते हमें एसिडिटी होती है हमें गैस होता है उसके बजाय तो आप पहले शांति से बैठो और शांति से अपना भोजन स्वीकार करो क्योंकि कहवा कहावत है ना ईट वाइल यू ईट प्ले वाइल यू प्ले तो आप इतने डिसिप्लिन लाएंगे कि आपका आप जो कर्म करते हैं उसमें ही आप फुल्ली इन्वॉल्व हो जाओ तो ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है फिर एक कई लोग रात को सोते टाइम टीवी देखते देखते ही सो जाते हैं और आजकल तो सभी के बेडरूम में ज़्यादा करके टीवी होते हैं असल में क्या है हमें हमें सोते टाइम या तो परमात्मा को याद करना है या तो कई पॉजिटिव चिंतन करके मन को शांत करना है फिर सोना है लेकिन हम टीवी देखते सोते हैं तो टीवी का जो सीन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे विचारों से कहीं ज़्यादा होती है अगर वो टीवी देखते सो गए तो शरीर सो जाता है सारी रात मन काम करता रहता है फिर सुबह में उठते हम फ्रेश महसूस नहीं करते फिर हम कहते हैं कि बहुत अशांति महसूस होती है आज लोग क्या है दुनिया में चांद आका कहां कहां जाते है रिसर्च करते हैं कि ये ढूंढे वो ढूंढे लेकिन कोई अपने अंदर नहीं ढूंढता है जो खजाना है वो तो अपने अंदर ही है वहां किसी की नज़र नहीं जाती मुझे एक छोटी कहानी याद आती है कि देवताओं के पास कुछ खजाना था और उनको कहीं बाहर जाने वाले थे तो खजाना छुपाना था तो सब लोग सोचने लगे कहाँ छुपाए यहाँ छुपाएँगे तो राक्षस आ जाएंगे दा, दानव आ जाएंगे फिर उन्होंने सोचा कि हम मनुष्य के दिल में ही छुपा देते हैं तो वो दु, कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा तो आज भी ऐसी ही हालत है लोग शांति के लिए खुशी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा देखते शांति के लिए कहीं मंदिर में जाते ऊँचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर तीर्थ यात्रा आदि करते हैं कोई ना कोई प्रयोग करते दुनिया में बाहर ढूंढते ही रहते हैं लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको बस बैठ अपने अंदर ही देखना है जब आप अपने से जुड़ गए तब परमात्मा से भी जुड़ जाओगे तो कितनी खुशी की बात है ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का मेडिटेशन आप करते हैं और दुनिया में किस किस तरह के थोड़े मेडिटेशन के जो पार्ट है अलग अलग स्टाइल है उसके बारे में आपने बताया है आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है वो भी अगर मेडिटेशन कर रहे होंगे तो किस तरह का कर रहे हैं वो समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि जब हम लोग अपने आप से जुड़ जाते हैं और जो कहानी आपने छोटी सी बताई कि जो खजाना है मनुष्य के हृदय में मनुष्य के अंतर मन में छुपा हुआ है उसको ढूंढना है यथार्थ उसको ढूंढने के लिए हमें बाहर नहीं अपने अंदर ही जाँगना होगा अपने अंदर ही सोचना होगा अपने अ अंतर आत्मा के बारे में चिंतन करना होगा बहुत अच्छी बात लगी मुझे और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर कुछ समय पूरे दिन में से आप 10 मिनट 5 मिनट ज़रूर निकाल के अपने अंतर को देखिए अपने अंदर झाँकी कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं और कितनी कमियाँ है कमियों को बाहर निकाल दीजिए शक्तियों को बढ़ाइए और जितना आप मेडिटेशन करते जाएँगे विधि पूर्वक उतनी ही आपको सिद्धि मिलती जाएगी आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए आप सुना है रीड मधन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो सफर है यहां कल क्या हो किसने जाना। मैं हूं मलिक नमस्ते भाइयों बहनों रेडियो मधुबन एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते ओम शांति नमस्कार सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और निधि भंडारिया हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं सिक्सटी रनिंग में हेल्दी फेल्दी हैं और अपने आप को बहुत बिजी रखी है और खाली समय उन्होंने म्यूज़िक सीखने का जो है एक लक्ष्य बनाया है म्यूज़िक क्लासेस को ज्वाइन किया है म्यूज़िक सीखती हैं तो उन्हें एक अच्छा ग्रुप मिला है जिससे उनका समय जो है अच्छा बीतता है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए जब भी हमारे पास समय खाली हो हम रिटायर हो चुके हैं तो परिवार के साथ रहना अच्छी बात है लेकिन जो फ्री टाइम है उस समय अगर आप ऐसे कुछ संगठन के साथ जुड़ जाते हैं सेवा कार्य करते हैं या फिर म्यूज़िक सीखते हैं या कुछ ऐसी चीज जो आपको अच्छा लगता है वो काम करते हैं तो आपका जो जीवन है वो खुशनुमा बना रहता है आप बीमारियों से दूर रहते हैं और मन में धुंध नहीं रहता क्योंकि आप बिज़ी होते हो तो अपने आप को किसी अच्छे कार्य में बिज़ी रखना भी ये भी एक जीवन का बहुत ही सुंदर तत्व है तो चलिए निधि जी से हमने ये सीखा है अब आखिरी में बात करता हूँ निधि जी आप देश विदेश में आपके बच्चे हैं तो उनके साथ मिलना जुलना भी हुआ होगा तो देश और विदेश में कौन कौन सी जगह आपने घुमा है और आपके टूरिज़म के बारे में कुछ बातें हमें बताइए मेरा शुरू से ही विदेश में घूमना हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी थी गवर्नमेंट जॉब थे और उनको बाहर इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता था तो सबसे पहले तो मैं उनके साथ सिंगापुर रही और सिंगापुर में हमारे रिलेटिव्स रहते थे तो मैं वहां रहती थी उनके यहां और मेरे हस्बैंड का जॉब था इंडोनेशिया तो वो इंडोनेशिया से एवरी सैटरडे सन्डे सिंगापुर आते थे और फिर चले जाते थे तो मैं मेरी फैमिली के साथ मेरी दो सिस्टर इन लो है मेरे बच्चे हम सब गए थे तो हमने 25 फाइव डेज हम यहाँ रहे और हमने बहुत एंजॉय किया फिर मेरे हसबैंड गए थे कोरिया तो कोरिया भी उनकी कंपनी का ही काम था तो वहाँ उनको बहुत बड़ा साउथ कोरिया गए थे वहाँ बहुत बड़ा उनको बंगलो मिला था और वो रहने वाले तो उतने बंगले में अकेले थे तो मैं और मेरा बेटा वहाँ चले गए थोड़े दिन के लिए उन्होंने हमारे लिए कुछ कोरियन वर्ड्स लिख के रखे थे कि आप अकेले घूमने जाओ तो या बायट करके जाओ तो आप किसी से बात करनी आपको इजी रहेगी और साथ में कैलकुलेटर लेके जाओ तब प्राइस आपको जो बतानी है वो आप कैलकुलेटर से उनको बता सकते हो कि ये चीज़ मुझे ये भाव में चाहिए क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम आता था लेकिन वहाँ हमने एन्जॉय किया वहाँ काफ़ी ठंड थी वेदर भी बहुत अच्छा था लेकिन ठंड काफ़ी थी फिर भी एन्जॉय किया फिर में मेरे ब्रदर यू रहते हैं तो दो तीन बार मेरा यू एस जाना हुआ यू एस में मेरा बेड़ा भाई है वो सी ए है तो उनके यहाँ हम गए उसके बेटे का ग्रेजुएशन प्रोग्राम था तो उसने मुझे मेरी माँ को बुलाया था तो हम लोग गए दो तीन महीना वहाँ रहे बहुत अच्छा लगा और उसी दरम्यान मेरे बेटे का भी पी हो गया था तो उसका भी ग्रेजुएशन सेरिमनी थी तो हम वहाँ भी गए और काफ़ी अच्छा लगा फिर जब दूसरी बार वहाँ जाना हुआ तो मेरे बेटे की शादी थी और वहाँ मेरे बड़े भाई ने ही सब अरेंज किया था तो बड़े भाई के घर ही गए मेरी जो बहू है वो चाइनीज़ आए तो यहाँ इंडिया में तो आकर शादी करना पॉसिबल नहीं था तो हम पूरी फैमिली वहाँ गए और वहाँ शादी की और वहाँ की कस्टम के हिसाब से हमने मंदिर में उनकी शादी की हिंदू विधि से फिर शाम को रिसेप्शन था और वहाँ भी हमने शादी में बहुत एन्जॉय किया ऐसे नहीं लगा कि हम इंडिया में शादी नहीं कर रहे हैं और गेस्ट भी काफ़ी थे तो बहुत अच्छा लगा अभी शायद फ्यूचर में, में भी यूएस एस जाऊँ सोच रही हूँ और मैंने जॉब छोड़ा उसके बाद हम लोग दुबई गए थे घूमने के लिए एक वीक के लिए तो दुबई तो बहुत अच्छा लगा वो उसके लिए जितना भी आप बोलो ना कम है कोई कहे दूसरी बार जाओ तो भी चली जाऊँगी क्या क्लीन एंड नीट सी है पूरी डे डिसिप्लिन है जब आप दुबई में थे तो एक टैक्सी में हम जा रहे थे तो उसने बताया था आपको इतना पैसा होगा हमने बोला ठीक है फिर जब उतर गए तो उसने कुछ थोड़े पैसे ज़्यादा ले लिए लेकिन वो इतना ऑनेस था दूसरे दिन आकर पैसा रिटर्न कर गया हमको होटल में हमने बोला बा क्या कि लोग कितने ईमानदार है रास्ते में भी कोई किसी के सामने आंख उठा नहीं देखता था मुझे का, काफी इम्प्रेस में हो गई इससे चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने अपनी विदेश यात्रा के बारे में बताया अशक करता हूँ हमारे सभी श्रोता अभी बैठे बैठे विदेश घूम रहे होंगे दुबई कोरिया जापान सब जगह <laughs> भारत देश में कौन कौन सी जगह आपने घूमे है उसके बारे में बताये भारत में भी मैं बैंगलोर मैसूर अहमदाबाद दिल्ली जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड जाते थे उस वहाँ वहाँ मैं घूमी हूँ लेकिन वहाँ मुझे ज़्यादा रहने का चांस नहीं मिलता था क्योंकि मेरा मेरे बच्चे भी थे साथ में उनकी भी स्कूलिंग हो रहती थी पढ़ाई मेरी भी जॉब थी तो थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था तो मुझे इतना घूमने का चांस नहीं मिला वहाँ लेकिन जो भी जगह वो जाते थे हम देख के तो जरूर आते थे और इन्जॉय करते थे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जैसे ट्रांसफ़र का जॉब होता है तो ये मुश्किलें होती हैं और कई बार चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं होता है बच्चों का स्कूलिंग और अपना जॉब भी रहता है तो इसमें दिक्कतें है आती हैं लेकिन फिर भी मैनेज करके हम लोग कुछ समय ज़रूर बिताते हैं और वही हमारे जीवन के यादगार पल होते हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मोटिवेशन का है या एक का संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे ये मधुबन रेडियो है और मैं कहती हूँ मधुबन खुशबू देता है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 चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया रेडियो मधुबन के नाम से ही आपने गीत भी सुनाया मधुबन खुशबू देता है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जिस तरह से हमारे जीवन में हम अपने विचारों को साथ में लेकर हर कार्य को करते हैं अगर आपके विचारों में शुद्धता है और विचार आपके अच्छे हैं तो आपके जीवन में खुशबू भी अच्छी होगी अगर आपके विचार नेगेटिव है तो आपके जीवन में वो चीज़ें भी नेगेटिव रूप से ही काम करेंगे इसीलिए अगर सवेरे आप उठते हैं तो एक बार जरूर अपने मन को जो है टटोलिए अपने मन को थोड़ा सा जगजोरिए और वहाँ पर आप पॉजिटिव सकारात्मक विचारों को चलाइए और ये काम नित्य रोज करते रहिए जिस तरह से हम घर की सफाई करते हैं वैसे अपने मन की भी सफाई करें और अच्छे विचारों को सवेरे अगर आप इग्नाइट करते हैं उसको क्रिएट करते हैं और पूरा दिन वो आपके साथ रहता है तो आपका जीवन मधुबन बन सकता है तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप हमारे इस्लामी ज़िंदगी में आए और अपने जीवन के कुछ खास अनुभव सुनाए, धन्यवाद शुक्रिया इसी के साथ मुझे और निधि जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार हर लिया मेरे ला